सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के चतुर्थ मंत्र के व्याख्यानूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रतिबोध प्रतिबोधविदितम मतम इस प्रथम पाद की व्याख्या भाष्यकार भगवान ने सिद्धांतानुसार की वैशेषिक लोगों ने जिस प्रकार से इस पाद का व्याख्यान किया है उसका अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषो को बता रहे हैं भगवान भाष्यकार यदा पुनः बोध क्रिया करता, बोध क्रियाया ल, ये तत्कर्तारा मिजानती इत्यादि से प्रतिबोध विदित मतम इस व्याख्यान वैशेषिकों ने जो किया उसका अनुवाद किया भाष्कर भगवान ने वैशेषिकों का कथन है कि आत्मा मैं समु संबंध से ज्ञान रूप क्रिया उत्पन्न होकर के रहती है इसलिए बोध रूप क्रिया से विशिष्टतया जिसे जाना गया वह आत्मा सम्यक ज्ञात है उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ज्ञान उसका लक्षण बन जाता है, पहचान, पहचान करने वाला परिचायक बन जाता है आत्मा कौन है तो जिसमें आत्म-मनस संयोग से उत्पन्न हुआ बोध शब्दित ज्ञान समवाय सम्बन्ध से रहता हो वह आत्मा है इस प्रकार आत्मा का परिचायक बन जाता है लक्षण कहते परिचायक को परिचय देने वाले को वैशेषिकों का कथन है और इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया था वायु का वायु कौन है तो जो पेड़ की शाखाओं को हिला रहा हो वो वायु है तो पेड़ की शाखाओं को हिलाना रूप जो क्रिया है वह परिचायक बन गई वायु की जैसे ऐसे समय संबंध से बोध क्रिया का आश्रय जो है जो समय संबंध से बोध को आश्रय देकर के बौद्धा बना है वो आत्मा है इस प्रकार ये बोध क्रिया रूप लक्षण से जाना गया आत्मा सम्यक ज्ञात है ऐसा प्रतिबोध प्रतिबोधविदितम मतम पाद का व्याख्यान वैशेषिक करते हैं इस पक्ष में दो दोषाता हैं जो वह बता कि इस इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा बोध रूप क्रिया अनुकूल शक्तिमान द्रव्य है जैसे वायु में वृक्ष संचालन की शक्ति है ऐसे बोध क्रिया की शक्ति है आत्मा में बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा एक नौ द्रव्य में से द्रव्य विशेष है बोध को उत्पन्न करने की शक्ति वाला है उसमें बोध नहीं स्वयं बोध स्वरूप नहीं है जैसे संचालन क्रिया वायु नहीं है संचालन क्रिया अनुकूल शक्तिमान वायु है लेकिन वो शक्ति अलग है उसका धर्म लेकिन शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं किया जाता जैसे त्वचा अलग है और त्वचा का रूप अलग है लेकिन त्वचा से त्वचा के रूप को अलग नहीं किया जाता ऐसे शक्तिमान का धर्म है शक्ति लेकिन उस धर्म को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते इसलिए शक्ति शक्तिमतो मतो रभेदा। ये कहा जाता है लेकिन है वो भिन्ना भिन्न का अर्थ है एक भी नहीं है नहीं तो शक्तिमान ये शब्द प्रयोग नहीं होगा शक्ति और शक्तिमान एक ही होंगे तो जैसे बुद्धि अलग है और बुद्धि जिसकी है वो अलग है तो बुद्धिमान धन अलग है और धनमान अलग है तो स्वामी उसका धन का उसे धनवान कहा जाता है शक्तिमान तो वो अलग भी हैं, लेकिन अलग करके जैसे घट को पट से अलग करके दिखाया जाता है ऐसे दिखाया नहीं जा सकता इसलिए अत्यंत भिन्न भी नहीं है तादात में माना जाता भिन्न होता हुआ भी जिसे भिन्न नहीं किया जा सकता अभेदेन प्रतीत हो रहा हो तदात्म्य समन्सया है शक्तिमान में शक्ति है हाँ तो तो आत्मा बोध स्वरूप ही है ऐसा सिद्ध नहीं होगा उस पक्ष में बोध विषय शक्तिमान है और वो जो आत्मा में बोध को उत्पन्न करने की शक्ति है उससे बोध उत्पन्न होता है नष्ट होता है का मतलब जन्म मरण रूप विकार वाला बोध है ये मानना पड़ेगा तो जिस समय आत्मगत बोधानुकूल शक्ति से बोध उत्पन्न होगा उस समय उसे बोध यानी चैतन्य रूप विशेषता से युक्त सविशेष कहा जाएगा और जिस समय बोध नष्ट होगा उत्पन्न हुआ तो नष्ट भी होगा तो फिर वो जो बोध रूप विशेषता है उस विशेषता से रहित निर्विशेष द्रव्य मात्र कहा जाएगा वो जड़ होगा उस समय चैतन्य हीन होगा और ऐसा मानेंगे यदि हाँ तो ऐसा मानेंगे तो क्या आपत्ति आती है तो कहते हैं विक्रियात्मक वह विकारी हो जाएगा सावय हो जाएगा अनित्य हो जाएगा अशुद्ध होगा ये सब दोष आत्मा में जो प्राप्त होंगे उनका परिहार करना संभव नहीं होगा यदि आत्मा के निर्विकारत्व को सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति आदि विकार आत्मा में नहीं अपितु आत्मसमवेत बोध में है ऐसा मानते हैं आत्म मन संयोग से आत्मा में बोध यानी चैतन्य उत्पन्न हो रहा है तो वह चैतन्य आत्मा में रहने वाला जन्म रूप विकार से विकारी है वो बोध नष्ट हो रहा है इसलिए नास रूप विकार आत्मा का नहीं बोध का है और वो जो जन्म लेने वाला आत्म मनस संयोग से तथा नष्ट होने वाला है उससे उसका तो आश्रय है आत्मा वह निर्विकार ही होगा ये यदि कहते हैं कि अतः आत्मनि न नतु विक्रियात्मक आत्मा वैशेषिक तो इस पक्ष में भी मानना पड़ेगा कि वह द्रव्यमात्र रूप है आत्मा जैसे रूप का समु संबंध से आश्रयभूत घट द्रव्य मात्र है ऐसे उत्पन्न विनाशशील बोध का आश्रयभूत समु संबंध से जो द्रव्य है वह गुणाश्रय होने के कारण द्रव्य मात्र होगा का मतलब जड़ सिद्ध होगा तो इसलिए कहते हैं कि अस्मिन पक्ष अपनी अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति ये दोष आएगा और तो आत्मा को जड़ मानना विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुति विरुद्ध है तो इस प्रकार यह श्रुति विरोध नामक दोष की आपत्ति आती है इस पक्ष में ये कहा गया और आत्मनो निरवयत्व प्रदेशाभावात इत्यादि से कहा जा रहा है कि पूर्व में कहा न कि बोध को विकारी बताने के लिए आत्मा के को सिद्ध करने के लिए वैशेषिकों ने कहा कि आत्म-मनस संयोग से बोध उत्पन्न होता है और वो आत्मा में समुवाय सम्बन्ध से रहता आत्मा तो उत्पन्न होने वाले बोध का आश्रय है स्वयं उत्पत्ति मान नहीं है इसलिए निर्विकार है आत्मा की निर्विकारता के लिए बोध को माना उत्पन्न होने वाला और वो जो उत्पन्न होने वाला बोध है उसका कारण माना आत्मायोग को इसका अर्थ है कि आत्मा का मन के साथ संयोग मान रहे हैं वैशेषिक लेकिन लोक में संयोग देखा जाता है जो सावय पदार्थ होता है उसका दूसरे सावयव पदार्थ के साथ संबंध देखा गया है संयोग संबंध आत्मा तो निरवय है तो निरवय आत्मा का निरवय मन के साथ संबंध कैसे होगा संयोग नहीं हो सकता इसलिए आत्म मन संयोग से बोध उत्पन्न होता है ये जो आप कह रहे हो बोध का असमवा कारण संयोग मान रहे हो वो सिद्ध नहीं होगा इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने ये लिखा था कि आत्मनो प्रदेशा आत्मा प्रदेशाभावान होने के कारण उसका प्रदेश अवयव नहीं होगा और निरवय होने से संयोग नहीं होगा मन के साथ तो आत्ममनस संयोग नहीं होगा तो फिर आत्मनस संयोग बोध है ये कैसे कह पाओगे इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए यदि वैशेषिक ये कहते हैं कि आत्मा यद्यपि निरवय है लेकिन विभू है विभू होने से विभु का लक्षण है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व एक साथ समस्त मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग है उसे कहा जाता है विभू सर्वगत व्यापक तो आत्मा व्यापक है का अर्थ सभी मूर्त द्रव्यों के साथ उसका संबंध है मूर्त द्रव्य कहा जाता है क्रियावान द्रव्यों को क्रियावान द्रव्य हैं पांच पृथ्वी जल तेज वायु और मन तो मन भी मूर्त होने के कारण पृथ्वी आदि के साथ मन के साथ भी पृथ्वी आदि के तरह सर्वगत आत्मा को सिद्ध करने के लिए मन संयोग मानना पड़ेगा आत्मा का मन के साथ भी तो इस प्रकार मन का संयोग आत्मा सर्वगत होने के कारण निवय होने पर भी हो जाएगा और आत्ममनसंयोग सिद्ध होने से, से आत्म मन संयोग जह बोध ये जो हमने कहा वह उत्पन्न होगा ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो कहते है ठीक है आत्मा बोध का आश्रय है और उत्पत्ति रूप विकार वाला तो बोध है वो आत्म मनस संयोग से उत्पन्न हो रहा है लेकिन आपका जो दूसरा नियम है उस नियम की सिद्धि नहीं हो पाएगी वह नियम असिद्ध होगा उनका नियम है कि अनुभव काल से अतिरिक्त काल में स्मृति होती है और स्मृति का कारण संस्कार स्मर्यमान पदार्थ का संस्कार तथा आत्मनस संयोग है ये दोनों स्मृति भी एक ज्ञान है उनके यहाँ ज्ञान दो प्रकार का है अनुभव और स्मृति रूप फिर उन दोनों के अलग अलग अवान्तर दो प्रकार होते यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव यथार्थ यथार स्मृति अयथार्थ स्मृति वो अलग बात लेकिन स्मृति के प्रति भी और अनुभव के प्रति भी संयोग कारण है और संयोग से अतिरिक्त एक संस्कार भी कारण बन जाता है स्मृति के प्रति और अनुभव के प्रति आत्ममनस संयोग के साथ साथ विषय इंद्रिय का संयोग भी कारण बन जाता है तो विषय इंद्रिय संयोग सहकृत आत्ममनस संयोग से उत्पन्न हो जाता है अनुभव और विषय इंद्रिय संयोग के बिना ही संस्कार से सहकृत आत्ममनस संयोग से स्मृति होती है और वह स्मृति नहीं होती अनुभव काल में अनुभव काल से अतिरिक्त काल में होगी और क्रम से होगी ऐसा उनका नियम है वो जो नियम है वह नियम सिद्ध नहीं हो पाएगा ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि नित्य स्मृति संयुक्तवाच्च मनस स्मृत्युत्पत्तिपत्ति अपरिहार तो नित्य नियुक्तवाच्च इसका अवतरण जो था टीका में वो पढ़नेता नाम लोग तदयुक्त युगपत युग सर्वमूर्त द्रव्यसंगी सर्वगतत्व आत्मन तत्व मनस इति चेत तत्राह। आत्मा को विभू दिखा करके मन के संयोग को सिद्ध करेंगे यदि तो फिर आत्मा मन का संयोग नित्य सिद्ध होगा कादाचित का नहीं होगा नित्य होगा और नित्य होने से ये जो स्मृति है पहले अनुभूत पदार्थ का अनुभव हुआ उसका संस्कार भी बुद्धि में पड़ा और वो संस्कार भी है और स्मृति का हेतुभूत आत्मन संयुक्त तो नित्य ही है ये दो हो तो स्मृति होनी चाहिए लेकिन कहते हैं अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी तो अनुभव एक समय ही मात्र पदार्थ का होता है दूसरे समय नहीं होता ऐसी बात नहीं है पहले जिसका अनुभव किया बाद में भी उस पदार्थ का अनुभव हो सकता है तो दूसरे बार जब हम पदार्थ का अनुभव कर रहे हैं उस समय संयोग जो नित्य हैं वो तो रहेगा ही और पहले अनुभव से आहित उस पदार्थ का जो संस्कार है वो संस्कार भी रहेगा तो आत्मा-मनस संयोग तथा संस्कार ये दोनों भी स्मृति के हेतु रहते हुए अनुभव काल में स्मृति नहीं होगी ये कारण है तो कार्य होना चाहिए इसलिए ये जो अनुभव काल से अतिरिक्त काल में ही स्मृति होगी यह नियम अनुपन्न होगा इस नियम की अनुपत्ति अपरिहार्य है एक और दूसरा वह स्मृति कहते हैं क्रम से ही होगी तो जब पूर्व में अनुभूत अनेकों पदार्थ का संस्कार भी बुद्धि में है और आत्म संयोग रूप कारण भी है तो युगपत सभी स्मृतियां होने की आपत्ति आती है उन ये क्रम से ही होगी ये नियम भी अनुपन्न होगा असिद्ध होगा उसकी असिद्धि का परिहार नहीं किया जा सकता ये यहां पर स्मृति उत्पत्ति नियम शब्द से लेना की वैशेषिकों का जो नियम है स्मृति अनुभव काल में नहीं होगी और क्रम से ही होगी यह नियम अनुपपन्न है पुनित्य संयुक्त तत्वाच्च मन मनसह स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपत्ति अपरिहार्या थोड़ी टीका है इसको देखिए वो नियम जो हैं जिसकी अनुपत्ति सिद्धांति कह रहे हैं वैशेषिकों का नियम टीकाकार बता रहा है कि ग्रहण कालात अन्य काले एवं स्मृतिना क्रमेण उत्पत्ति इति वैशेषिकस्य वैशेषिक नोपपद्यते यह सिद्ध नहीं हो पाएगा ग्रहण कालात अन्य काले इसमें ग्रहण शब्द का अर्थ है अनुभव तो ग्रहण काल का अर्थ हो जाएगा अनुभव काल वस्तु का अनुभव काल उससे भिन्न काल में ही स्मृतियां होगी और वो भी क्रम से नहीं होगी एक नाम क्रम से होगी युगपत नहीं होगी <coughs> ये जो नियम है वैशेषिकों का यह नियम उपपन्न नहीं हो पाएगा कब यदि आत्मनस संयोग को नित्य मानेंगे तो ये सिद्धांति कहते हैं टीका में है कि ग्रहण काले स्मृति उत्पत्ति प्रसंग तो का हेतु पदार्थ का स्मरियमान पदार्थ का संस्कार और आत्मनस संयोग अनुभव काल में भी विद्यमान है तो उस समय भी स्मृति के कारण के रहने के कारण स्मृति उत्पत्ति का प्रसंग आएगा ते कहते ग्रहण काले यानी अनुभव कालेपी स्मृति उत्पत्ति प्रसंग और संस्कारवद आत्म मन संयोग अविशेषात क्यों ये प्रसंग आएगा तो कहते जैसे संस्कार वहां पर हैं, ऐसे आत्म मन संयोग भी नित्य होने के कारण ही है यही दो हेतु है स्मृति के तो ये दोनों हेतु विद्यमान है तो स्मृति भी का प्रसंग आएगा है? मतुप मतुप को मकार को वकार हुआ है अब भाष्य भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है संसर्ग धर्मित्वंच आत्मन इत्यादि इसका अवतरण है टीका में नहीं वो मतुप नहीं है वती प्रत्यय है दृष्टान्त है संस्कारवत यानी संस्कार के तरह ये दिखाने के लिए तो च नतु संसर्ग इति वधानीय कहते हैं कि सर्व गतत्वं च सर्व नतु कहते किएसगतत्व पूर्व पक्षी ने यानी वैशेषिकों ने बताया था युगपत सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व ये सर्वगत है सिद्धांती कहते हैं आत्मा में सर्वगतत्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व रूप मानोगे तो ये श्रुति विरोध होगा जो श्रुतियां आत्मा को व्यापक होने पर भी असंग बता रही है तो आत्मा के असंगत्व का वर्णन करने वाली श्रुतियों का विरोध होगा यदि आत्मा का संयोग रूप संग संबंध मानेंगे मूर्त द्रव्यों के साथ इसलिए आत्मा में सर्वगतत्व यानी विभुत्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व तो रूप नहीं है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित रूप विभुत्व आत्मा में नहीं है तो फिर विभुत्व का क्या स्वरूप होगा आत्मा के असंगत्व का वर्णन करने वाली श्रुतियों के साथ विरोध ना हो इसलिए सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित रूप सर्वगतत्व आत्मा का नहीं मानोगे तो वैशेषिक वेदांतियों से पूछते हैं कि आप बताइए आत्मा में किस प्रकार का सर्वगतत्व है वेदांति के अनुसार तो वेदांति कहते हैं कि सर्वगतत्व चर्वाधान मात्रम। आत्मा में सर्वगतत्व है सर्व अव्यवधान मात्र रूप सर्व अव्यव सर्वअव्यवधान ही सर्वगतत्व है और सर्व अव्यवधान का क्या अर्थ है तो तीन नंबर टिपने में टिप्पणी कार कहते हैं तया सर्वताम्य रूपता तो सम, आ, समस्त अनात्म वस्तुओं का अधिष्ठान आत्मा है और अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान के साथ आविद्यक तादात्म्य संबंध होता है वो जो अधिष्ठान होने के कारण अविद्यक तादात्म्य है सबके साथ यही सर्वात्मकता है ये है सर्वगतत्व आत्मा का सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व रूप सर्वगतत्व नहीं है सर्व अव्यवधान मात्र सर्वगतत्व है न तो संयोजिद्रव्य संयोजिवत न कलनीय ऐसा करना इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि संसर्ग संसर्गधर्मीच आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय कल वैशेषिक के मत में सर्व संसर्ग धर्मित्व संसर्गधर्मीयानमूर्तद्रव्य संयोजि ये मूर्त द्रव्य संयोगित्व ये है संसर्ग धर्मित्व संसर्ग कह रहे हैं सभी मूर्त द्रव्य के साथ संयोग को और उसका धर्मी यानी कहते आश्रय को इसलिए संसर्ग धर्मी शब्द का अर्थ निकलेगा सर्व मूर्त द्रव्य संयोग आश्रय उसमें रहने वाला धर्म होगा सर्व मूर्त द्रव्य संयोग आश्रयत्व वही सर्व संसर्ग धर्मित्व है तो स, आत्मा में सर्वगतत्व संसर्ग धर्मित्व रूप नहीं है ऐसी कल्पना करेंगे यदि संसर्ग धर्मित्व ही सर्वगतत्व आत्मा का तो वह श्रुति स्मृति और न्याय विरुद्ध सर्वगतत्व की कल्पना होगी श्रुति सम्मत सर्वगतत्व नहीं होगा स्मृति सम्मत सर्वगतत्व नहीं होगा न्याय यानी युक्ति सम्मत सर्वगतत्व नहीं होगा आत्मा न ठीक है हाँ ठीक है वो उसमें क्या है त तो है है आत्म न ठीक है ना त पूरा है त हल ओ आधा होना चाहिए तकार मकार का संयोग है तकार मकार का संयोग होना चाहिए तो संसर्ग धर्मित्व आत्मनः श्रुति स्मृति न्याय विरुद्ध कल्पित स तो श्रुति और स्मृति बता रहे हैं जिसका विरोध प्राप्त होता है सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व रूप सर्वगतत्व आत्मा में मान्य पर जिन श्रुति स्मृति का विरोध होता है वे श्रुति स्मृति ये है कि असंगो असंगो नहीं सज्जते असक्तम सर्वभृत इति श्रुति स्मृति द्वे असंगो नहीं सजते ये श्रुति है आत्मा असंग है वह, वह किसी से भी संस्लिष्ट नहीं होता श्रुति बता रही है असक्तम सर्वभृत ये गीता रूप स्मृति है वो बता रहे असक्त का मतलब सक्त शब्द का अर्थ होता है संबद्ध संसर्गी और असक्त का अर्थ है किसी के साथ भी जिसका संबंध नहीं है वह तो ये श्रुति स्मृतियां जो आत्मा को असंग बता रही हैं उनका विरोध होगा यदि आत्मा में विभुत्व सर्वमूर्त सर्वोमूर्त द्रव्य संयोगित्व रूप मानेंगे तो और न्याय का विरोध होगा करके जो कहा था ना वो न्याय इत्यादि से वो न्याय बताया जा रहा है जिसका विरोध होता है इसका अवतरण है टीका में न्याय विरुद्धम उक्तम तत् स्फुटी न्यायश्चित ये आत्मा को मूर्त द्रव्य से संस्लिष्ट मानना युक्ति विरुद्ध है ये जो कहा था उसका स्पष्टीकरण करते हैं कि न्याय गुणवत् गुणवता संस न अतुल्य जातीयम तो गुणवत् कहते हैं यहाँ वत है मतु प्रत्यय के मकार को वकार होकर के बना हुआ गुणवान इस अर्थ में गुणवत् शब्द है तो गुणवान जो द्रव्य है उसका गुणवता यानी दूसरे गुणवान द्रव्य के साथ संसर्ग होता है संस न अतुल्य जातीय निर्गुण के साथ गुणवान का संबंध नहीं होता इसलिए वैशेषिकों ने नियम ही बनाया द्रव्य द्रव्यो रेव संयोग द्रव्य का ही आपस में संयोग संबंध होगा द्रव्य और गुण का या द्रव्य या कर्म का संयोग संबंध नहीं होगा क्योंकि सजातीय नहीं है तो, तो ये न्याय है युक्ति है गुणवान का ही गुणवान के साथ संबंध होगा न अतुल्य विजातीय के साथ संबंध नहीं होगा संयोग संबंध। तो निर्गुणम निर्विशेषम और आत्मा तो निर्गुण है निर्विशेष है अतो निर्गुणम निर्विशेषम सर्वविल केनचित अपि अतुल्य जातिये न इति संसृज्य न्याय विरुद्धम भवेत ये जो न्याय है कि गुणवान का ही गुणवान के साथ संबंध होता है तो निर्गुण जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका यदि मानेंगे मूर्त पृथ्वीदि द्रव्यों के साथ सं, संयोग तो गुणवान गुणवान के साथ संबद्ध होता है संयुक्त होता है अतुल्य जातीय के साथ नहीं इस न्याय का विरोध होगा इति न्याय स्वरूप ज्योति विज्ञानस्वूपज्योतिरात्मा ब्रह्म इति अयम अर्थ सर्वोधबोधत्मन सिद्ध्य वैशेषिक लोग जो ये व्याख्यान करते हैं प्रतिबोध विदितम मतम यह व्याख्यान उनका सदोष होने से सदोष होने से जो हमने व्याख्यान किया है पहले वही व्याख्यान स्वीकार करने पर वो उचित होता है हमारा व्याख्यान ही निर्दोष सिद्ध होता है ये भाष्कर भगवान कहते हैं कि तस्मात नित्य अलुप्त विज्ञान स्वरूप ज्योति आत्मा ब्रह्म ये जो हमने व्याख्यान किया है प्रतिबोध विधि तमतम का कि नित्य अलुप्त यानी अविनाशी ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है विज्ञान ज्योति स्वरूप ही आत्मा है वो ब्रह्म है ब्रह्म आत्मा स्वरूप है यही आगम वाक्य ने बताया था अन्य देव तत्विता और प्रतिबोध विदितम की व्याख्या करते समय कहा कि यदि हमने जो अर्थ बताया ऐसा मानते तो आगम अर्थ भी ठीक से उपस होता है आत्मा ब्रह्म करके तो आत्मा ब्रह्म इति अयम अर्थ सर्वबोध बोधित्व आत्मनः सिद्ध्य तो समस्त बोधों का बोधा यानी अवभाषक आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है ऐसा मानने पर सिद्ध होता है न अन्यथा और वैशेषिक तो उसे बोध स्वरूप मान नहीं रहे हैं नित्य बोध स्वरूप आत्मा को आत्मा में बोध उत्पन्न होता है आत्मा मन संयोग से ये कहता है का मतलब वो स्वयं बोध स्वरूप नहीं है जड़ है और आत्मा को जड़ मानेंगे तो सर्वबोध बोधित्व तो आत्मा में सिद्ध नहीं होगा आत्मा में सर्वबोध बोधित्व सिद्ध तो करने के लिए स्वयं बोध स्वरूप आत्मा है यह मानना पड़ेगा तस्मात प्रतिबोध विदितम मतम इति यथा व्याख्यात एवं अर्थ हो इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम इस पाद का जो हमने व्याख्यान किया है वही निर्दोष व्याख्यान है वैशेषिक मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान जो दोस्त थे उनका उद्घाटन हुआ अब अन्य एक देशी वैशेषिक से अतिरिक्त जो एक देशी है उनका अनुवाद करके उसमें दोष बताए जा रहे हैं पुनः इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में एक देशी व्याख्यानांतरम तो एक देशी का जो व्याख्यान है तो एक देशी व्याख्यानांतरम व्याख्याना तो एक देशी की व्याख्या का एक देशी तो वैशेषिक भी थे उनसे अतिरिक्त वैशेषिकों के व्याख्यान से भिन्न व्याख्यान हो जाएगा एक देशी उसका भी अनुवाद करके दोष बताया जा रहा है उस व्याख्यान में भी जो दोष है वो पुनः स्वसंवेद्यता संवेद्यता प्रतिबोध विदित अस्य वाक्यस्य से अर्थो वर्ण्य तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रतिबोध विदितम मतम यह वाक्य ये बता रहा है कि आत्मा स्वसंवेद्य है आत्मा में स्वसंवेद्य बताने वाला यह वाक्य है तो यद पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोध विदित अस्य वाक्य से अर्थ वर्ण्यते ये जो व्याख्यान किया जाता है उस व्याख्यान में आत्मा का निरुपाधिक सिद्ध तो नहीं हो पाता सोपाधिक आत्मा है ये मानने की आपत्ति आती है तो ये हाँ। तो तो हाँ। हाँ। कह रहे हैं कि तत्र तत्वती सोपाधिकमन तत्र याने तस्मिन व्याख्यान है। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए प्रतिबोध विदितम मतम वाक्य का अर्थ आत्मा स्वसंवेद्य है आत्मा में स्वसंवेद्यता है ऐसा इस पद का अर्थ करने पर जो दोष आता है उस दोष को अवतरण टीका में टीकाकार बता रहे हैं समाधान भाष्य का अवतरण लिखते हुए अभी कर रहा है। यद तत यथा इति व्याप्ति विरोधात् स्वेद्यम वास्तव नोपपद्यते ततो आत्म भाव आरोप्य आत्मना तर वेद वाच्यम निरूपधिस्वूपस्थित इत्याह तत्र भवती थी तो कहते एक नियम है जो वेद्य वस्तु होती है वेदन का विषय उसे वेद्य कहते हैं तो वेदन का विषय वेदिता से और वेदन से भिन्न होगा जैसे घट घट का ज्ञाता जो वेदिता है देवदत्त उससे भिन्न है उसका वेद्य ज्ञान का विषय घट और ज्ञान से भी भिन्न है तो वेद्य वेदन तथा वेदिता से भिन्न होता है हा त्रिपुटी में वेदिता वेदन वेद्य ये जो त्रिपुटी है उसमें वेद्य ये वेदिता तथा वेदन से अलग होगा घट का आ, वेदिता तथा वेदन से घट भिन्न है जैसे ऐसे और वो वेद्यता रहेगी किसमें वेद्य में जो वेदन तथा वेदिता से भिन्न वेद्य है उसी में वेद्यता रहेगी वेद्यता विषयता रूप है वेदिता विषयी रूप है और वेदन भी विषयी रूप है वेदन और वेदिता ये विषयी है और इन दोनों का विषय है वेद्य तो विषय से अलग होता है विषय उस विषय में विषय को कहते हैं वेद्य उसमें रहता है वेद्यता धर्म तो ये जो नियम है कि वेद्य वेदिता तथा वेदन से अलग होता है एक व्याप्ति हुई इस व्याप्ति का विरोध होता है स्वसंवेद्यता में स्वयं ही स्वयं का ऐसा मानेंगे तो इस व्याप्ति का विरोध होगा यानी विषयी तथा विषय एक को ही मान रहे हैं तो विषयी से विषय भिन्न होता है ये जो व्याप्ति बता रही है उस व्याप्ति का विरोध होगा ना तो कहते हैं इति व्याप्ति विरोधात स्वसंवेद्यव वास्तव न उपपद्यते तो वास्तविक स्वसंवेद्यता की सिद्धि नहीं हो पाएगी नहीं तो इस व्याप्ति का विरोध होगा तो वास्तविक स्वसंवेद्य सिद्ध नहीं होगा का अर्थ है फिर स्वसंवेद्य आरोपित है तो तत तो स्वसंवेद्य शब्द प्रयोग होता है ना इसकी उपपत्ति कैसे करेंगे फिर वास्तविक स्वसंवेद्यता नहीं है तो तो कहते हैं तत् बुद्धियादो आत्म भाव आरोप्य आत्मना तस् वेद्यम वाच्य तो पंचदशी में जो जीव का स्वरूप बताया है साभाकरण और उसका अधिष्ठान चैतन्य इसका संघा तो जीव है समूह बुद्धि बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य और बुद्धिस्त चैतन्य का आभास चिदाभास ये जीव है ना इसको मैं कहा जाता है सोपाधिक उनमें फिर वो जो सोपाधिक मय है जीव इसको आत्मा कहते है जीवात्मा उस जीवात्मा में जो उपाधि अंश है अहम अर्थ में जो उपाधि अंश है बुद्धि वह बुद्धि है वेद्य और अधिष्ठान अंश जो चेतन है वो है वेदिता साक्षी और उस साक्षी का वेद्य है उपहित उपाधि अंश उपहित है साक्षी और उपाधि है बुद्धि तो उपहित तो साक्षी का वेद्य है बुद्धि उसमें तो रहेगा और वेदिता साक्षी है लेकिन दोनों भी भ्रांत पुरुष के दृष्टि में एक हैं अहम अर्थ है उस अहम अर्थ में उपाधि अंश में वेद्यता उपहित अंश में वेदित वेदित्व है और उसी को लेकर के स्वसंवेद्यता का वो प्रतिपादन किया जाता है सोसंविद्य का मतलब स्वयं से ही स्वयं जाना जा रहा है तो स्वयं से जाना जा रहा है तो जानने वाला स्वयं है उपहित अंश साक्षी और जाना जा रहा है जो स्वयं वो है उपाधि अंश बुद्धि ऐसा विभाग करना पड़ेगा तो, तो सोपाधिक हो गया सोपाधिक में उपाधि अंश में वेद्यव और उपहित अंश में वेदित्व यह सो सोसंवेद्यता इस प्रकार उपपन्न होती है निरुपाधिक स्वरूप में नहीं निरूपाधिक में तो एक ही है तो वेद्य और वेदिता ऐसा भेद नहीं होगा विषय विषयी भाव नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं बुद्धियादो आत्मभाव आरोप बुद्धियादि में जो उपाधि है उसमें आत्मरूपता का आरोप करके आत्मना तस्य वेद्यम वाच्यम तो आत्मा से लेना उपहित जो साक्षी है उससे तस्य बुद्धि रूप जो आरोपित आत्मा है उसमें वेद्यव वाच्यम तो साक्षी से बुद्धि रूप आत्मा को वेद्य बताना पड़ेगा इति स्वरूप स्थिति न सो संवेद्यता में सो संवेद्यता निरूपाधिक स्वरूप में पर्यवशित नहीं होगी सोपाधिक नहीं होगी इत्याह इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि तत्र तवती सोपाधिकमन आत्मा में सो की आपत्ति आती है इस पक्ष में बुद्धि उपाधि स्वरूपत्वेन भेदम परिकल्प्य आत्मना आत्मान व्यक्ति इतिव्यवहार भवति का कर्ता बनाना संव्यवहार <coughs> तो बुद्धि उपाधि स्वरूपत्व भेदम परिकल्प्य रूप उपाधि में आत्मा का आत्मत्व का आरोप करके उपाधि आरोपित तो आत्मारूप जो बुद्धि उसे वेद्य कहा जाए और उपहित अंश जो साक्षी हैं वो हो जाएगा वेदक वेदिता ऐसा भेद की कल्पना करके उपहित तथा उपाधि के उसमें उपाधि आत्मांश वेद्य और उपहित आत्माश वेदिता ऐसा भेद कल्पना करके आत्मना आत्मान इति। संवेद्यता का ज्ञापक संव्यवहार यानी वाक्य प्रयोग होता है संव्यवहार शब्द का अर्थ है वाक्य प्रयोग आत्मना यानी उपहितेनात्मना साक्षीना आत्मान यानी बुद्ध्यात्मान उपाधिरूप आत्मा को वेत्ती जानता है ये अर्थ निकलता है इति यानी इस अर्थक व्यवहार स्व संवेद्यता अर्थक शब्द प्रयोग होता है सोपाधिक को लेकर आत्मना आत्मनाव आत्मा पश्यति इसी अर्थ में ओ बताया जा रहा है शास्त्र का वचन भी प्रमाण कि आत्मना आत्मनाव आत्मा पश्यति स्वयं एव आत्मना आत्मनात्मा व्यत्थत्व पुरुषोत्तम गीता के ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन कहते हैं ना भगवान को कि आप स्वयं अपने आप को जानते हो मतलब आप का जो दसवे अध्याय के में बताया गया स्वरूप है उस स्वरूप को वो उपाधि रूप है उसको आप उपहित स्वरूप से जानते हो तो इत्यादि जो शब्द प्रयोग है शास्त्र में वह इसी अभिप्राय से हो रहा है सोपाधिक स्वरूप को ले तो तो हाँ। लेकर अपने अपने से जानो जानने की वस्तु तो सोपाधिक सोपाधिक नहीं नहीं प्रयोग में माना है हाँ। तो वहां फिर वो जानने वाला समाप्त हो जाता है जैसे वो जो कहा जाता है अनवेष्टव्यात्म विज्ञान प्राक प्रमात आत्मन अन्वेष्ट सात प्रमातव आत्मदोषादि वर्जित फिर वेदिता और वेद्य भाव नहीं रहता वो वेदिता वेद्य भाव का निमित्तभूत जो अविद्या है वही ज्ञान समकाल में ही बाधित होती है और उसके निवृत्त होने के बाद जो स्वरूप रहा वो निरूपाधिक माना जाएगा उसमें वेद्य वेद्री वेदित्री भाव नहीं है हाँ नदी समुद्र में मिलने के बाद फिर नदी नहीं रहती इति नतु नू निपाधिकमन एकत्वे स्वसंवेद्यता वा नतु है ना, ना हाँ इसमें ननु छपा है होना चाहिए तो नतु निरुपाधिक आत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता संभवती तो निरूपाधिक आत्मा होगा तो उसमें स्वसंवेद्यता शब्द प्रयोग संभव नहीं होगा उसे स्वसंवेद्य नहीं कहा जाएगा क्योंकि वेद्य वेदिता से अलग होता है वह तो वेदन स्वरूप है वह वेदिता वेद्य और वेदन अलग नहीं है वो वेदन स्वरूप है ज्ञान है वो इसलिए वेद्य नहीं होगा यही आगे कहते हैं कि संवेदन क्यों वहां स्वरूपत् स्वरूप में स्वसंवेद्यता संभव नहीं है कहते इसलिए कि संवेदन संवेदन तो स्वरूपत् अवतरण देखिए स्वसंवेद्यनादस्य हाँ, स्वसंवेद्यंगीकार बलात् पर परवेद्यव प्रसज्यते नाच्यम इवेदन स्वरूप तो कहते हैं जैसे काना दो आत्मा को स्वसंवेद्य नहीं माना अभी तू वेदन का विषय माना है मानस प्रत्यक्ष का विषय माना है उसका सुखी मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इत्यादि मानस प्रत्यक्ष होता तो फिर यदि आप भी वेदांती आत्मा को स्वसंवेद्य नहीं मानोगे तो कानाद ने जो माना है परवेद्यव वह आप वेदांतियों में भी पर का प्रसंग आएगा यानी जड़ का प्रसंग आएगा आत्मा में ऐसा यदि ये एक देशी जो दूसरे हैं ये व्याख्यान व्याख्यानांतर करने वाले वो अनिष्ट प्रसंग देते हैं यदि परवेद्यव का तो सिद्धांत कहते हैं इत्यपि न वाच्यम ऐसा भी आप नहीं कह सकते क्योंकि हमने काना तो स्वसंवेद्य नहीं मानते हैं लेकिन वो वेदन स्वरूप भी नहीं मानते हैं इसलिए परवेद्य मानते हैं परतः वेद्य और हम तो आत्मा को नित्य ज्ञान स्वरूप कहते हैं नित्य अलुप्त विज्ञान ज्योति ही आत्मा है ऐसा हम कहते हैं ना तो ये कहते हैं संवेदन स्वरूपत्वात आत्मा संवेदन स्वरूप होने से उसे जानने के लिए की अपेक्षा नहीं है तो न वो संवेदन स्वरूप होने से दूसरे संवेदन की अपेक्षा नहीं है जैसे कहते यथा प्रकाश से अपेक्षा न संभव तदवत तो प्रकाश को प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती ऐसे ही संवेदन स्वरूप आत्मा को किसी प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है अब बौद्ध पक्षे इत्यादि का अवतरण है टीका में अच्छा ये करते हैं कल